जय जय श्री राय जय श्री रास शेखर वास राशेश्वर रस मंडलाधिपति रसनायक रस विनायक रस मोहन रस ललित श्री राधा रमण रमन देव्य श्री के पास है हम सभी भक्तगण जी, भाटिया जी की तेरो भाव की इस पुण्य स्मृति पर समुपस्थित तो हुए हैं आजकल संसार में अगर किसी से मिलो तो एक प्रश्न बड़ा एक उत्तर बड़ा सुनने को मिलता है कि हम सबको जाना तो एक ही जगह है भगवान का नाम क्यों है? सबको मर के जाना एक ही जगह है भगवान का नाम क्यों है देखो तो गड़बड़ी यहीं पर उससे शुरू हो जाती है कि हर भक्त की डेस्टिनेशन अलग है जिसने गलत काम करा गलत काम करके तो 28 नर्ग बने हुए हैं और 28 नरकों के, किनी के अंदर कहीं ना कहीं किन्नी ना कहीं नरकों के अंदर डोलता रहता है टूटता रहता है जलता रहता है और फिर वापस यहाँ आ, आ जाता है और जिसमें अच्छे काम करे कर्म योग जिसे कहा गया है कि अच्छा जी हम तो अच्छे काम करते हैं हमें तो कोई भगवान भगवान से कोई मतलब नहीं है भगवान तो हमारे दिल में बसा हुआ है हमें कोई किसी मंदिर जाना नहीं है जो है वो बस हमारी सेवा है की सेवा कर रहे हैं गरीब आ जाता है तो कि आ जाता है उसकी सेवा कर देते हैं और उसी से बस हमारा भगवान खुश और हम खुश ये कर्म योग है गीता के अंदर तीन योगी तो है मुख्य पहला है कर्म योग दूसरा है ज्ञान योग और तीसरा है योग। तो जो कर्म की बात करते हैं कि मेरा कर्म कर्म है तो दो तो प्रकार के बताए हुए हैं एक तो वह है कि सबके लिए अच्छा अच्छा करा जैसा बोल रखा है शास्त्रों ने सबको अच्छा खुश रखा कैसे भी खुश रखा हाँ तन मन धन से जैसे भी खुश रख सकते थे वैसा खुश रखा, खुश रखा दूसरा आदमी हो गया ज्यादा से ज्यादा वहां से स्वर्ग चले जाओगे स्वर्गवासी बन जाओगे पहला ये स्थान भूलो उसके ऊपर घूम लो और उसके ऊपर स्वर्ग लो सेविंग तुम्हारे पास है तब तक वहां पे इंजॉय करोगे उसके बाद फिर से यहाँ लौट के आ जाओगे जितनी तो रुपया होती है जेल में उतनी दूर ही जाया जाता है घूमने के लिए हर कोई थोड़ी ना विदेश चला जाएगा हर कोई का थोड़ी ना पे ही जाएगा, हम सब थोड़ी नानीताल अधिकतर हरिद्वार पहुंच गया दिल्ली वाले तो जैसे आधा कहा जाएंगे मसूरी नैनीताल शिमला तो ये स्वर्ग क्या है थोड़ी डे डेस्टिनेशन है ये सात लोग हैं हा? यहाँ पृथ्वी को मिलाकर सात लोग बैठते हैं पहला भूलोक फिर भूगर्भ लोग फिर स्वर्ग लोग फिर महर लोग फिर जन लोग फिर तप लोग और उसके बाद आखिरी आता है सत्य लोग यहाँ पे सन्यासी आदि ऋषिगढ़ मनीगढ़ पहुंचते करते हैं ये कर्म के आधार पर है कि ग्रस्त ने अच्छा काम करते हुए मर गया तो कौन से लोक में चला जाएगा ऋषि महाराज अच्छा काम करते हुए मर गए तो वो कौन से लोक में ही टोलते रहे, तो तो रहेंगे और जिसने कुछ नहीं करा ना अच्छा करा ना बुरा करा जी वो ना उसे भगवान चाहिए उसे कोई मतलब नहीं है वो उसके ऊपर एक समुंदर है सात लोगों के ऊपर उस समुदर में रहता है जब खत्म हो जाते हैं तो उसकी आत्मा वहां से आत्मा आ जाएगी, और इस पर फिर से तुम किसी न किसी जीव आदमी बन के कीड़े मकोड़े बन के फिर से जन्म ले दोगे इसके बाद ज्ञान योग वाले आते हैं वो आते हैं ना भ्रम ऋषि है हा? कई सारे सन्यासियों के आपने के सुना होगा जैसे हमारे यहाँ पर किसी का प्राणांत हो जाता है वो तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए परंतु अगर, अगर किसी ऋषि सन्यासी के बारे में अगर आप सुनो तो क्या कहा जाता है ब्रह्मलीन हो गए हुँ? ये ब्रह्मलीन महर्षि हैं ये ब्रह्मलीन ब्रह्मषि हैं क्यों क्योंकि उसके बाद ज्ञान योग है जहां पे लीन हो जाना है भगवान के अंदर थी? हमारी आत्मा उस परमात्मा में जाके मिल जाएगी वो ब्रह्म लोक हैत्मा जाके मिल गई वो ब्रह्मलीन हो गए तो अब जहा जिसे ब्रह्मलीनता भी नहीं चाहिए हम जैसे जो भक्त है वृंदावन के उन्हें ब्रह्मलीनता नहीं चाहिए उसके ऊपर फिर आते हैं और वहां भक्ति योग आता है जहां पे देवी की महाराज देवी का लोक विराजित है गणेश का लोक विराजित है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का वैकुंठ भी है जहां पर श्री महादेव का कैलाश भी है यहां पे मोक्ष मिलते हैं यहां पे मुक्तियां प्राप्त होती है मर के एक स्थान पर नहीं जाया जाता ध्यान शास्त्र को वेद को नियम है यह श्रीमद भागवत को नियम है।, ये मरने के बाद एक नहीं जाना है जिसने जितना कमाया है जितने पुण्य कमाए हैं उतनी दूर तक जाओगे अर्जुन शिव के उपासक हैं वे महाराज कैलाश पर पहुंच जाएंगे देवी के उपासक है, देवी के पास चले जाएंगे जिन्हें भगवान विष्णु के अंदर उनकी भक्ति है उनके चरणों में प्रीति है वह वै वैकुंठ में पहुंच जाएंगे वहां चार प्रकार की मुक्तियां पहुंचती है उसके उसके भी यहां मुक्तियों पे भी जाके खत्म नहीं होता है। उस वैकुंठ के अंदर भी ऊंचाई पर एक है अयोध्या जहां पर भगवान श्री राम के भक्त पहुंचते हैं भाई जो भगवान भगवान राम के के तो राम के अंदर प्रीति है मरने बाद तो तो पास ही तो पहुंचना जाएगा वो थोड़ी ना विष्णु के पास जाना चाहेगा अब हनुमान जी है, जब यहां से गए तो वे वापस कहा जाएंगे राम के पास ही तो जाएंगे ना वे प्रतिदिन लीला किसके संग करते हैं सीताराम के संगी तो करते हैं सीताराम कहाँ विराजित है अयोध्या और जिसे राम के अंदर प्रीति नहीं दिखे द्वारकाधीश के अंदर प्रीति है तो द्वारका अयोध्या से भी ऊपर है और जिसे ना परागो में कहीं जाना है ना उसे कहीं अयोध्या में जाना है और ना उसे भैया कहीं द्वारका में जाना है जिसे कृष्ण में प्रीति है तो सबसे ऊपर जो लोक कहा गया है शास्त्रों के अंदर वह कहा गया है गौलोक वृंदावन वृंदावन के जो भक्त हैं वह कहा जाते हैं वो सबसे ऊपर जो लोक है उस गौलोक वृंदावन के अंदर जाते हैं और उस गौलोक वृंदावन के अंदर भी एक गोकुल है और दूसरा वृंदावन है ध्यान रखिएगा भैया जैसी डेस्टिनेशन चूज करोगे वैसी भक्ति से भगवान प्राप्त होवेंगे ऐसे बैठे बैठे घंटारी हिलाने से ना हो मैं तो वो भी नोएगी भाव की भक्ति है ना भावी नहीं है मन के अंदर तो वह भगवान कौन से रूप में निकल के आ जाएगा एक गौलोक है उस गौलोक के अंदर भगवान मेरे विराजित हुए विराजित हैं अपने सखाओं के संग अपने नंद बाबा यशोदा के संग एक वृंदावन है जहां पर भगवान श्री कृष्ण विराजित हैं श्री राधा रानी के संग सिर्फ गोपियों के संग वहां पे और कोई जाता ही नहीं है वहां पे सिर्फ गोपिया ही जा सकती है वहां पे कोई पुरुष जा ही नहीं सकता है देखो एक आपने कभी सोचो जब कंस कृष्ण को मारना चाह रहा तो कभी कृष्ण कंस ने सोची कि मैं खुद वृंदावन जाके कर कंस तो कभी भी नहीं गया वृंदावन मारने के लिए अपने असुरों को अपने जितने साथी थे उनको भेजता था देखते को जाओ कृष्ण को मार के आ जाओ जाओ कृष्ण को मार के आ जाओ क्यों भेसता था क्योंकि एक बार गलती से वृंदावन की तरफ चला गया वृंदावन में एक कुंड है और उस कुंड का महात्मा पद्म पुराण आदि में ये दे रखा है कि जो भी डुबकी लगा लेता है वह गोपी बन जाता है कंस मथुरा का राजा दस हजार हाथियों का बल और भैया दस हजार हाथियों का बल वह आदमी गर्मी में उसे जरा पसीने वसीने निकले सामने देखा कुंड जाके डुबकी लगा ली और जैसे ही जैसी लगाई महाराज इतना तो बलशाली कठोर कठोर उसकी स्किन थी इतनी बड़ी त्वचा तो ऐसी सुकोमन सी गोपी बन के बाहर निकल के आ गया अब काटो तो खून नहीं समझ भी ना आक्य का करू मैं वहाँ पे रथ खड़ा है रथ के संग सार्ती है सार्थी है उसके पहरेदार सिपाही है वो कहीं जाने को ही ना अपना मुंह छिपा रो सोच रो तो अगर मैं अपने सिपाहियों के पास गया तो सिपाही मेरे ऊपर हसेंगे सब तलवार वलवार सब चली गई नाक में महाराज मछनी पड़ गई कान में कुंडल आ गए यहाँ पड़ोसो टीका आ गया पूरे सब कपड़ा गोपियों की तरह से लहंगा फरिया पहन लिए और चूड़िया बजरिंग थी उसके हाथों में इतनी देर में ललिता ललिता आई भाई पकड़ो पकड़ के अरे बैठी है है इधर अब कंस कंस तो तो बोल भी नहीं पा रहा कि मैं तो राजा हूं हाँ तो वो तो मुटल्ली सखी बन गया भैया छह महीना तक वाला कंडा था एक दिन रोते-रोते कंडा तो <laughs> तो किसी पास क्यों क्यों रो क्योर रही है तू बोले की बात तो राजा था बोले कौन सा राजा था ये तो बता बोले ये मत पूछ। बोले ये नहीं पूछू तो फिर तू तो रोती रहेगी तुझे का तेरा रोना अगर तुझे बंद करवाना है तो बता मुझे तू कहा से है कौन है मैं कंस कंस कंस भैया अच्छा अच्छा अच्छा तू ही है है दस हजार हाथ के लिए कर लोसे पकड़ा पकड़ के अच्छा तुझे फिर से कंस बनना है हाँ बोले चला दूसरे कुंड में जाके स्नान करवा दिया इस्लाम करवा के महाराज जब बाहर निकला फिर से कंस बना हुआ था तलवार थी धार थी दीध सब था सखी बोली आगे से वृंदावन थी ना अब तो वृंदावन की तरफ मुंह भी कर लियो ना तू सखी बन जाओ वो, डर गयो बाकी बात कभी वृंदावन ही ना आएगा गए नहीं आप जब जब मारनो तो तो अपने सखाओ, अपने जितने भी दैत्य थे दानव थे उनको भेज देता भैया तुम तुम जाओ सखी सखा वनो, मार कुछ क्षेत्र में अर्जुन को भी ये भय से गोपियों का और प्रेम और रस की बात और रास की बात जरा चर्चा सुन ली गया अर्जुन कृष्ण के पास अरे हम तो सोचते थे तुम हमारे बड़े सखाओ ये क्या है तुम कुछ बात ही नहीं बताते हो वहाँ वृंदावन में क्या रास करते थे क्या है ये सब हाँ हमें वहां के दर्शन तो कराओ कन्हैया बोले भैया पांडी डारी कुरुक्षेत्र में जरा महाभारत को युद्ध कर लो तुम कहा सब पहुंच गए रासवास की चर्चा करने के लिए तुम्हारी चर्चा वर्चा का विषय नहीं है अर्जुन बोलो देखो जी गोली तुम दो मकीना बात है गई हम कह रहे हैं तुमसे हमें राज दिखाओ बोले राज तो तब वो। के अंदर कथा है कि तो तब दीखे अर्जुन ही बने गो महाराज कंफ्यूज है अर्जुन के बोले मैं अर्जुन से अर्जुन ही कैसे बनूंगो दूसरो जन्म ले लो पड़े गो बोले मुझे तो अभी जन्म में देख लो तू तू चिंता मत कर अगर रेडी है ना बनने के मुझे बता मैं सरोवर में स्नान कराए दूँ महाराज उठाय वो रेडी हो हाथ जोड़िए दीनाथ मुझे तो तुम अपने रास राशेश्वर स्वरूप के उस वृंदावन धाम के दर्शन कराओ अर्जुन को पकड़ा ले गए महाराज टबकी लगाई टुबकी लगा के बाहर निकला कांडी धारी अर्जुनी बन चुका था उसके भी लहंगा भलिया आ गए थे लंबे लम्बे बाल हो गए थे नाक में वारा नकुनी आ गई थी यहाँ पे बड़े बड़े कुंडल आ गए थे इतनी सारी चूड़ी कड़े आ गए थे कमर में कड़नी बज रही थी पैरों में बज रही थी। वो वो कि यार, मैं करूं क्या आपका चेहरा देखने देखने के वो सरोवर के सरोवर जल में देखने लगा अरे राम मैं तो अर्जुन ही लग रहा हूँ बीबी मुझे नहीं पहचानेगी इतनी देर में सब गोपिया वहां पे आ गई अरे देखो देखो नई गोपी आई है नई गोपी आई है सबने श्रृंगार करा है उसका करने के बाद राधा रानी के दर्शन कराए हैं राधा रानी के दर्शन कराने के बाद जब राशे के दर्शन हुए रास राशेश्वर के दर्शन होने के बाद वहां पे रास लीला में अर्जुनी सम्मिलित हुई थकावट वही ठाकुर जी समझ गए सखाए लेकिन आचनो जाने ये तो महाराज खड़ो, खड़ो तीरी मार सके लड़ाई कर सके ना जाने था, तो ना नाच वाच कर अर्जुन बना के तो बाद देखो भगवान शिव भी उस वृंदावन में प्रवेश करने के लिए जब गए तो गोपेश्वर का रूप लेके गए गोपी बन के गए उस वृंदावन में प्रवेशी का संभव है जब गोपी बना जाएगा ये बहुत जरूरी है अब ये डेस्टिनेशन के ऊपर ही, ही, ही, ही सब कुछ निर्भर करता है डेस्टिनेशन है, महाराज वैसे ही भजन हो वैसे ही पूजा पाठ होगी वैसे ही सब कुछ, वैसे ही मंत्र चलेगा कर्मयोग करना है जी करते रहो करो प्यार से सब। चक्कर क्या है परेशानी क्या है जीवन के अंदर अभी कल ही कथा सुन रहे श्री आचार्य प्रेमदास जी की बड़ी तो बढ़िया बात कही उसके अंदर उन्होंने कि भैया यह कलयुग तो कसाई के समान है और यहाँ पे जो जीव रह रहे हैं वे बकरे के समान है खूब भर भर के खाने की कोशिश कर रहे हैं खूब के खा रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं परंतु मालूम नहीं है एक दिन कसाई का फरसा चलेगा कर कट जाएगी अब ऊपर चले जाएगी चक्कर क्या है कि वहां उस कसाई के उधर से निकलने के लिए तो महाराज मन हो चलो जी मर गए कुछ तो कर नहीं सकते फंसे हुए हैं जाएंगे, मर जाएंगे तो अच्छा होगा परंतु यहाँ पर बात अलग है कि महाराज तुम अगर बैठ गए कि कुछ भी नहीं है जो है वो बहुत है जैसा है वो बहुत है ऐसी प्रकार के व्यक्ति बहुत होते हैं जो है हम तो उसी में संतुष्ट है हमें कोई भगवान भगवान नहीं चाहिए क्या परेशानी हो जाती है कि ये कसाई जो है ना ये स्वर्ग तक चले गए नर्द तक चले गए फिर से यहीं पर इसी कसाई के पास आना पड़ता है क्योंकि तो दो प्रकार के व्यक्ति हैं जो कभी भी भगवान की उपासना नहीं करना चाहते हैं पहला तो वो जो कभी भी चाहते जो है वो बहुत बढ़िया है हमें और किसी चीज की चाहत नहीं है एक राष्ट्रपति थे किसी होटल में गए होटल की बालकोनी से नीचे की तरफ देखा तो एक फूल वाला बैठा हुआ था लेटा पड़ा हुआ था आराम कर रहा था राष्ट्रपति को फूल चाहिए थे तो राष्ट्रपति ने देखा रेवा, फूल वाला नीचे ही लेटा हुआ है कहीं जाने की किसी को भेजने की जरूरत नहीं है मैं खुद ही जाता हूँ जाके लेके आ जाता हूँ होटल से नीचे अपने कमरे से नीचे आए आके फुल वाले की तरफ गए और जाके बोले फुल वाले से अरे फूल वाले भैया क्या आराम कर रहे हो जरा खड़े होके बोलो जरा चीख चीख के बोलो फूल ले लो फूल ले लो फूल ले लो जरा चार पांच लोग और आवेंगे तुम्हारे सब फूल बिक जाएंगे तो वह जो व्यक्ति जो फूल वाला था वो बोला अच्छा जी चलो मान लिया मैं खड़ा हो गया खड़ा होके मैंने जी खूब चीख चीख के कह दिया जी फूल फूल फूल ले ले लो ले लो मेरे सब बिक गए फिर क्या? तो राष्ट्रपति महोदय बोले अरे फूल बिक जाएंगे तो तेरे पास इतनी कुछ समय के बाद आमंद हो जाएगी तू तो एक दुकान खरीद लेगा फिर ये दुकान हो जाएगी तो फूल वाला बोला चलो जी दुकान हो गई फिर क्या बोले तेरी एक दुकान होगी तो भैया वो दुकान अच्छी सी बढ़िया सी चल गई तो तेरी तीन चार दुकानें हो जाएंगी तो फूल वाला बोला चलो जी तीन चार दुकानें भी हो गई फिर क्या दुकानें हो जाएंगी तो तो इतना अगर तेरा व्यवसाय बढ़िया बढ़िया चल गया तू बहुत बढ़िया एक स्टोर लंबा चौड़ा सा और सब तरीके के देसी सब फूल उसके अंदर रख सकता है हाँ तू इस पूरे स्टेट का बहुत बड़ा फूल वाला बन जाएगा तो फूल वाला बोला अच्छा जी मैं पूरे स्टेट का सबसे बड़ा फूल वाला बन गया फिर क्या तो राष्ट्रपति महोदय बोले फिर तू आराम से सोएगा बोले तो मैं अभी क्या कर रहा <laughs> तो जिसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए हाँ होंगे भगवान होंगे राक्षस हो कछु हमें का है हमें तो अपने जीवन से मतलब है ता? तो उनको तो भैया हम कछू भी कहने कछु ना हो जो भी ना रहेंगे नोट जाएगी एक दूसरो तरीके को व्यक्ति भी है ये क्या है लोक लग्ज़ा वाले व्यक्ति हैं, हैं। वाले व्यक्ति वो जी कंठी नहीं पहनेंगे क्योंकि अभी हम प्याज लहसुन खाते हैं मांस खाते हैं या कुछ पीते हैं जिस दिन हम ये छोड़ देंगे उस दिन हम कंठी धारण करेंगे दीक्षा लेंगे नाम लेंगे इतने साल है गए छोड़ ना पाए आप छोड़ दोगे का क्या छोड़ सकते हो तुमने तो बार कोशिश भी करी होगी छोड़ने की अगर कोई बुरा व्यसन हो जीवन के अंदर तो तुमने कोशिश भी करी होगी आज मैं कसम खाता हूं या खाती हूँ आज के बाद ये चीज ना खाऊंगी ना पीऊंगी ना करूंगी परंतु 10 दिन के बाद महीने भर के बाद फिर से चालू तो ये जो दूसरी तरीके का जो व्यक्ति है ये बड़ा गड़बड़ वाला व्यक्ति है, गुरु गुरु है, है तुम्हारी बोले जी अभी तो कोई भी नहीं है मैं अपने आप को सुधारने का प्रयत्न कर रहा हूँ देखो बड़े नियम होते हैं बड़ी सारी बंधन बन जाते है मैं अभी किसी बंधन बंधन में बंधने वाला नहीं बंधना नहीं चाहता हूँ अरे गुरु के स्वंधन में मार देगा तो आज जब कीर्तन कर रहे थे उसमें भी स्वयं आ रहा था हा जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो बस राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो चैतन्य महाप्रभु जब जंगलों से निकल रहे थे हरिनाम बांटते हुए चल रहे थे वहां शेर आदि भी थे जो महाराज उनके उस हरिनाम को प्राप्त कर रहे थे अब शेर मांस खाना छोड़ देगा क्या घास पर जीवित रह सकता है क्या शेर श्री वल्लभाचार्य आदियों में तो हंस आदियों को भी दीक्षा की है हम कौन सी पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाएगा हम कुछ नहीं देखो ये ये दूसरा वाला व्यक्ति ये सोचता है मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ उसके बाद मैं अच्छे वाले मार्ग पे चलूंगा ना उससे कोई पीना छूटता है ना उससे कुछ खाना छूटता है ना छूटता है ना भगवत नाम प्राप्त होता है ना भगवत नाम प्राप्त होता है ना डेस्टिनेशन के बारे में आगे बढ़ पाता है कहीं से शुरुआत करनी है आचार्यों ने तो यहां तक कहा है कि कलंक किसको नहीं लगे हैं अब अवगुण किसके अंदर नहीं है फिर भगवत रसिक जी के दोहे के अंदर तो आता है कि समुद्र के अंदर भी बड़वा बड़ विराजित है बड़े बड़े ज्वालामुखी उसके अंदर विराजित हैं, जो इस पूरी सृष्टि को इस पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं इंद्र के अंदर भी हजारों योनिया विराजित हैं। भगवान शिव भी हा विष्णु कलंक अपने गले के अंदर धारण करके रहते हैं भगवान विष्णु भी जो है वे जब भगु ने आज भी अपनी छाती पर रखते हैं दीपक भी जब जलता है तो अपने ऊपर लौ रूपी कलंक को लेके जमता है चंद्रमा के हृदय में महाराज दाग लगा हुआ है यह सबके पास कलंक है परंतु इन सब यह सबके सब, सब भगवत नाम करते हैं। कोई भी भगवत नाम नहीं छोड़ता क्योंकि अगर किसी भी डेस्टिनेशन में जाना हो किसी भी बात किसी भी लोक में जाना हो आ, गुरु का गुरु से नाम की प्राप्ति अब क्या होता है जी कंटी कंटी नहीं नहीं पहनेंगे क्यों नहीं पहनेंगे क्यों और देखो जाते हैं कभी प्याज लहसुन खा लिया तो सुनने को मिलेगा कौन से शास्त्र में लिखा है सुन लोगे तो उसके बाद तुम तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या प्याज लहसुन खाके तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या तुम अगर तुम बोलते हो कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट तो हो चुका है तो नाम रूपी जो औषधी है वह भगवत नाम जो है हरि नाम जो है गुरु के दिए दिया हुआ जो नाम दान है वह भैया तुम्हारे सब उन अधर्मों को समाप्त कर देगा तुम्हें तो फिर से धर्म के मार्ग प्रशस्त कर देगा अगर ये दो प्रकार के व्यक्ति सुधर जाए वो जो कुछ करना नहीं चाहता जो आराम कर पाए और दूसरा वो जो लोग है जो सोचता है मैं पहले सुधर जाऊं फिर अपने आप को अच्छी तरीके से सुधारूंगा उसे मानना पड़ेगा एक दिन तो कि उसने अपनी तरफ से सब कोशिश कर ली उसके बावजूद भी वह सुधर नहीं पाया तो भैया जब बुखार आता है तो हम सब के सब घर में सब दवाइयाँ खाना चालू कर देते हैं माँ बोलती है ये खाओ पिता बोलते हैं ये खाओ पड़ोसी कहते हैं ये खाओ सब दवाइयां चालू कर देते हैं परंतु जब कोई दवाई काम नहीं करती तब डॉक्टर कर के पास जाते हैं ठीक उसी प्रकार भैया हमने माँ की भी कसम खा ली हमने पिता की भी कसम खा ली हमने भगवान की कसम भी खा ली कि हम ये भी छोड़ देंगे हम वो भी छोड़ देंगे परंतु आज तक ना छूटा हो तो फिर गुरु शरण पर चले जाओ गुरु शरण अगर प्राप्त तो हो गई तो अपने आप भगवत नाम छुड़ा देगा जय जय श्री राय जय जय श्री राधे जय जय